पत्रावरी एक सौ मैसूर के महाराज को लिखित शिकागो 23 जून अठारह सौ महाराज श्री नारायण आपका और आपके कुटुम्ब का मंगल करे आपकी उदार सहायता से ही मेरा इस देश में आना संभव हो सका यहां आने के बाद से यहां के लोग मुझे खूब जान गए हैं और इस देश के अतिथिपरायण आदिवासियों ने मेरे सब अभाव दूर कर दिए हैं यह एक अद्भुत देश है और यह जाति भी कई बातों में एक अद्भुत जाति है कोई और जाति अपने दैनंदिन जीवन में इतने कल का व्यवहार नहीं करती जितने कि यहाँ के लोग यहाँ सब कुछ ही मशीन है फिर देखिए ये लोग सारे संसार की जनसंख्या के पाँच प्रतिशत मात्र हैं फिर भी संसार के कुल संपत्ति के पूरे ष्ठांश के ये मालिक हैं इनके धन संपद तथा विलास की सामग्रियों का कोई ठिकाना नहीं है फिर भी यहाँ सभी चीज़ें बहुत महंगी हैं मज़दूरों की मजदूरी यहाँ दुनिया में सब जगहों से ज़्यादा है पर मजदूरों और पूँजीपतियों के बीच झगड़ा सदा ही चलता रहता है अमेरिका की महिलाओं को जितने अधिकार प्राप्त हैं उतने दुनिया भर में और कहीं की महिलाओं को नहीं धीरे धीरे वे सब कुछ अपने अधिकार में करती जा रही हैं और आश्चर्य की बात तो यह है कि शिक्षित पुरुषों की अपेक्षा यहाँ शिक्षित स्त्रियों की संख्या कहीं अधिक है हाँ उच्चतर प्रतिभाओं में अधिकांश पुरुष ही हैं पाश्चात्यवासी हमारे जाति भेद की चाहे जितनी कड़ी समालोचना करे पर उनके भी बीच एक ऐसा जाति भेद है जो हमारे यहाँ से भी बुरा है और वह है अर्थगत जाति भेद अमेरिका निवासियों के अनुसार सर्वशक्तिमान डॉलर यहाँ सब कुछ कर सकता है संसार के अन्य किसी देश में इतने कानून नहीं हैं जितने कि यहाँ पर यहाँ उनकी जितनी कम परवाह की जाती है उतनी अन्य किसी भी देश में नहीं सब ओर से देखने पर हमारे गरीब हिंदू लोग किसी भी पाश्चात्य देशवासी से लाखों गुने अधिक नैतिक हैं धर्म के विषय में यहाँ के लोग या तो कपटी होते हैं या मतान्ध विचारशील लोग अपने कुस्कार पूर्ण धर्मों से उग गए हैं और नए प्रकाश के लिए भारत की ओर देख रहे हैं महाराज आप स्वयं इस बात को बिना प्रत्यक्ष के नहीं समझ पाएंगे कि आधुनिक विज्ञान के प्रचंड आक्रमणों के सम्मुख अप्रतिहत रहकर उसका प्रतिरोध करने वाले पवित्र वेद राशियों के उदार विचार समूहों के किंचित मात्र अंश को ये लोग किस आग्रह के साथ ग्रहण करते हैं शून्य से सृष्टि का होना आत्मा का एक श्रेष्ठ पदार्थ होना स्वर्ग नामक स्थान में सिंहासन पर बैठे हुए एक अत्याचारी ईश्वर तथा अनंत नरकाग्नि का होना ये सब जो इन लोगों के मत हैं उनसे सभी शिक्षित लोगों का जी उब गया है और सृष्टि और आत्मा के अनादित्य तथा परमात्मा की हमारी अपनी आत्मा में अवस्थिति संबंधी वेदों के उदार भावों को वे शीघ्र ही किसी न किसी रूप में ग्रहण कर रहे हैं पचास वर्ष के भीतर ही संसार के सभी शिक्षित लोग आत्मा और सृष्टि दोनों के अनादित्व पर विश्वास करने लगेंगे और ईश्वर को हमारा ही उच्चतम और संपूर्ण रूप मानने लगेंगे जैसा कि हमारे पवित्र वेदों की शिक्षा है सभी से ही उनके अभी से ही उनके विद्वान पादरियों ने बाइबिल की उस प्रकार की व्याख्या करनी आरंभ कर दी है मेरा निष्कर्ष यह है कि उन्हें और भी धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता है और हमें और भी अधिक ऐहिक एवं भौतिक शिक्षा की भारतवर्ष के सभी अनर्थों की जड़ है गरीबों की दुर्दशा पाश्चात्य देशों के गरीब तो निरे दानव हैं उनकी तुलना में हमारे यहाँ के गरीब देवता हैं इसीलिए हमारे गरीबों की उन्नति करना सहज है अपने निम्न वर्ग के लोगों के प्रति हमारा एकमात्र कर्तव्य है उनको शिक्षा देना उनमें उनकी खोई हुई जाति विशिष्टता का विकास करना हमारे जनसाधारण और देशी राजाओं के सम्मुख यही एक बहुत बड़ा काम पड़ा हुआ है अब तक इस दिशा में कुछ भी काम नहीं हुआ पुरोहितों की शक्ति और विदेशी विजेतागण सदियों से उन्हें कुचलते रहे हैं जिसके फल स्वरूप भारत के गरीब बेचारे भूत भूल गए हैं कि वे भी मनुष्य हैं उनमें तरह तरह के विचार पैदा करने होंगे उनके चारों ओर दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है इस संबंध में उनकी आंखें खोल देनी होगी इसके बाद फिर वे अपना उद्धार अपने आप कर लेंगे प्रत्येक जाति प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक स्त्री को अपना उद्धार करने आप ही करना पड़ेगा उनमें विचार उत्पन्न कर दो उन्हें उसी एक सहायता की जरूरत है इसके फलस्वरूप बाकी सब कुछ आप ही हो जाएगा हमें केवल रासायनिक पदार्थों को इकट्ठा भरकर देना है रवा बंध जाना तो प्राकृतिक नियमों से ही साधित होगा हमारा कर्तव्य है उनके दिमागों में विचार भर देना बाकी वे स्वयं कर लेंगे भारत में बस यही करना है बहुत समय से यह विचार मेरे मन में काम कर रहा है भारत में इसे मैं कार्य रूप में परिणित न कर सका और यही कारण था कि मैं इस देश में आया गरीबों को शिक्षा देने में मुख्य बाधा यह है मान लीजिए महाराज आपने हर एक गांव में एक निःशुल्क पाठशाला खोल दी तो भी इससे कुछ काम न होगा क्योंकि भारत में गरीबी ऐसी है कि गरीब लड़के पाठशाला में आने के बजाय खेतों में अपने माता पिता को मदद देने या किसी दूसरे उपाय से रोटी कमाने जाएंगे इसलिए अगर पहाड़ मोहम्मद के पास ना आए तो मोहम्मद को ही पहाड़ के पास जाना पड़ेगा अगर गरीब लड़का शिक्षा ग्रहण करने के लिए ना आ सके तो शिक्षा को ही उनके पास जाना पड़ेगा हमारे देश में हजारों एकनिष्ठ और त्यागी साधु हैं जो गांव-गांव धर्म की शिक्षा देते फिरते हैं यदि उनमें से कुछ लोगों को सांसारिक विषयों के शिक्षकों के रूप में भी गट संगठित किया जा सके तो गांव-गांव दरवाजे दरवाजे पर जाकर वे केवल धर्म शिक्षा ही नहीं देंगे बल्कि ऐहिक शिक्षा भी दिया करेंगे कल्पना कीजिए कि इनमें से दो व्यक्ति शाम को साथ में एक मैजिक लैंटर्न एक ग्लोब और कुछ नक्शे आदि लेकर किसी गांव में जाते हैं वे अपर लोगों को गणित ज्योतिष और भूगोल की बहुत कुछ शिक्षा दे सकते हैं वे गरीब पुस्तकों से जीवन भर में जितनी जानकारी न पा सकेंगे उससे सौगुनी अधिक वे उन्हें बातचीत के माध्यम से विभिन्न देशों के बारे में कहानियां सुनाकर दे सकते हैं इसके लिए एक संगठन की आवश्यकता है जो पुनः धन पर निर्भर करता है इस योजना को कार्य रूप में परिणित करने के लिए भारत में मनुष्य तो बहुत है पर हाय वे निर्धन है एक चक्र को चलाना बड़ा कठिन काम है पर अगर एक बार वह गतिशील हुआ कि वह क्रमशः अधिकाधिक वेग से चलने लगता है अपने देश में सहायता पाने का प्रयत्न करने के बाद जब मैंने धनियों से कुछ भी सहानुभूति न पाई तब मैं महाराज आपकी सहायता से इस देश में आ गया अमेरिका वासियों को इस बात की कुछ भी परवाह नहीं कि भारत के गरीब जिए या मरे और भला वे परवाह भी क्यों करने लगे जबकि हमारे अपने देशवासी सिवाय अपने स्वार्थ की बातों के और किसी की चिंता नहीं करते महामना राजन यह जीवन क्षण स्थायी है संसार के भोग विलास की सामग्रियां भी क्षण भंगुर हैं वे ही यथार्थ में जीवित हैं जो दूसरों के लिए जीवन धारण करते हैं बाकी लोगों का जीना तो मरने ही के बराबर है महाराज आप जैसे एक उन्नत महामना राजपुत्र भारत को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर देने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और इस तरह भावी वंशजों के लिए एक ऐसा नाम छोड़ जा सकते हैं जिसकी वे पूजा करें प्रभु आपके महान हृदय में भारत के उन लाखों निर्णारियों के लिए गहरी संवेदना पैदा कर दे जो अज्ञता में पड़े हुए दुख झेल रहे हैं यही मेरी प्रार्थना है भवदी विवेकानंद